अथ ए विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षा ये जो विक्षेप हैं नौ और पाँच चौदह ये समाधि प्रतिपक्षा समाधि के प्रतिपक्ष हैं विरोधी हैं शत्रु हैं और ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम और उन्हीं दोनों अभ्यास और वैरागी के द्वारा दोनों उपायों अभ्यास और वैरागी के द्वारा निरोधी तव्या निरोधव्या रोकने योग्य होते हैं या रोके जाते हैं उन्हीं दोनों उपायों से अभ्यास से और वैराग्य से अभ्यास करते करते करते करते व्याधि आदि जो भी हैं हट जाएंगे तत्र अब अभ्यास से विषय उपसंहरण इदम आहा तो अभ्यास भी किसी न किसी आलम्बन को लेकर के किया जाता है बिना आलम्बन के अभ्यास होता नहीं है तो किन किन विषयों का आलम्बन करके अभ्यास करना चाहिए तो बहुत सारे हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं इसलिए उसको उपसंहरण संक्षिपन, उसको संक्षेप करते हुए ये कह रहे हैं अभ्यास के विषयों का उपसंहार करते हुए संक्षेप करते हुए इदम आह ये सूत्र कहा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास तत्नी विक्षेप प्रतिषेधार्थम निषेध करने के लिए विक्षेपों को रोकने के लिए एक अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास आलम्बन के रूप में स्वीकार करना चाहिए या एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए विक्षेप प्रतिषेधार्थम तत्प्रतिषेधार्थम तत्स्य यानी विक्षेप है विक्षेप प्रतिषेधार्थम विक्षेपों को हटाने के लिए एक तत्वा लंबनम चित्तम अभ्यसित एक तत्त्व आलम्बन है जिसका ऐसे चित्त का अभ्यास अभ्यसित अभ्यास करे चित्त में किसी एक तत्व को स्थिर रखे रखने का प्रयास करे बनाए रखने का प्रयास करे उस एक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ईश्वर है सबसे बढ़कर के एक तत्व से यहाँ लेना है कि एक बुद्धि जिसमें हो जाए ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान माँ न्यायकारी दयालोचन माँ ये क्या है एक तत्व तो नहीं है अभी सांगोपांग है ये सार एक एक बोलते जाएगा बोलते जाएगा बोलते जाएगा होते जाएगा पर इन्हीं को जब एक ही द्रव्य में सारे गुण देखने लग जाएगा वही ईश्वर सत्य वही चित्त भी वही आनंद भी वही निराकार भी यानी एक ही जब सब लगने लग जाए तो वो फिर एक बुद्धि हो जाएगी एक बार जैसे लग गौ गौ बोलने से कितना होता है सब सारे आ गए एक में है? उसमें फिर भी सब चीज़ आने चाहिए शब्दों से केवल नहीं रहेगा यानी द्रव्य रूप में करना कहने का मतलब ये हुआ द्रव्य करो गुण करो कुछ भी करो यानी वहाँ शाखा प्रशाखा अब भी नहीं रहनी चाहिए एक ही बार में सब देखने का प्रयास करना चाहिए होगा नहीं वैसे एक बार में नहीं होगा ऐसा करते करते करते अंत में होता है एक साथ नहीं होता है करने का अभ्यास तो वैसे चलेगा कर एक कर ना ना ना, ना नहीं जो भी करेंगे ना उसमें दूसरे जुड़े रहेंगे बोला ना पीछे जब वितर्क का करते हैं तो विचार आनंद अस्मिता सब जुड़े रहते हैं ऐसे ईश्वर करेंगे तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जो भी करेंगे सीधे एक में नहीं ले पाएंगे एक ही साथ वो नहीं दिखेगा कि द्रव्य भी है इसमें गुण भी है ये कर्ता भी है ऐसा नहीं दिखेगा एक साथ यहाँ वाले में दिख जाएगा जैसे अध्यापक है तो अध्यापक कहने से क्या होगा वो पढ़ाता भी है घर में भी रहता है खेत में भी काम कर लेता है दूध भी बांट को बेच लेता है तो वो सारे एक साथ दिख जाते हैं ना यहाँ पर तो ऐसी स्थिति ईश्वर में भी बन जानी चाहिए पहले नहीं बनेगी एक बार में एक ही चीज़ दिखेगा वो इन सारे गुण से इतने दिखते हैं वो गुण देखेंगे तो गुण ही गुण दिखेगा तो उसको कह रहे हैं कि एक तत्व यहाँ एक तत्व मैंने बुद्धियंतर नहीं होना चाहिए बस एक बुद्धि में जितने विषय आ जाए सब एक साथ आए बाद में बन जाएगा अभ्यास करते करते तो ऐसे हो जाएगा वो यानी एक ही साथ में दो बुद्धि नहीं बनानी है एक बुद्धि से सारे गुण आते हो तो आ जाए एक मंत्र में कई चीज़ें होती है लेकिन फिर भी एक बुद्धि होती है उसमें एक साथ ही है वो ऐसा बनाने का अभ्यास करना चाहिए तो ईश्वर सबसे उचित मतलब ईश्वर को ही आया गया एक तत्व से ले लेना चाहिए ईश्वर विषय चित्त का अभ्यास करें आत्मा का भी कर सकते हैं आगे जितने भी दिए ना आलम्बन सारे के सारे वो सब भी इसमें आएंगे फिर भी सबसे उत्तम जो है ईश्वर है ईश्वर परिणिधान वाला इसलिए वही ले लेना चाहिए अब आगे बता रहे हैं ये सूत्रार्थ तो हो गया पूरा अब इससे संबद्ध बात कह रहे हैं चित्त का जो एकाग्र करने की बात आई तो दूसरे लोग भी क्या करते हैं चित्त के एकाग्रता का अभ्यास करते हैं लेकिन उनके सिद्धांत उल्टे हैं यानी कि वो ध्यान भी लगाते हैं समाधि भी लगाते हैं योगी भी हैं सब कुछ है लेकिन ईश्वर को नहीं मानते अपनी साधु भी है व्यक्ति महात्मा भी है वो त्यागी भी है वैरागी भी है सभी कुछ है इन ईश्वर का शत्रु है ऐसे है कि नहीं दूसरे भी हैं बौद्ध नहीं केवल कई सारे हैं जैन भी बौद्ध भी पौराणिक भी जितने भी कह लो ना कितने सारे योगी हर समाजी भी मिलेंगे ऐसे ही सारे जिन्हें वो त्यागी भी हैं बैराग्य हैं सब कुछ है उनके पास लेकिन ईश्वर को नहीं स्वीकार करते ईश्वर प्राप्ति को नहीं स्वीकार करते हैं मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं तो हाँ यानी ध्यान तो करेंगे लेकिन उपासना नहीं स्वीकार है उनको तर्ण तर्ण की थे थे। हाँ यही यहाँ भी कह रहे हैं कि ऐसे कुछ होते हैं जो चित्त को एकाग्र तो कर रहे हैं लेकिन उसकी एकाग्रता का कोई अर्थ नहीं है ऐसे उल्टे सिद्धांत हैं जिनकी एकाग्रता का कोई मतलब ही नहीं होता है पर अभ्यास वो भी एकाग्रता का करते हैं मानते हैं कि कुछ नहीं होगा यानी कभी भी चित्त एकाग्र नहीं होगा ये मानते हैं चित्त कभी भी अपने मतलब मन नियंत्रण में कभी नहीं आता है ये सिद्धांत है लेकिन लगे हैं उसी करने में नियम ये करते हैं कि चित्त कभी रुकता नहीं है हर से में कोई इनको विशेष को, को रहेगा फिर भी रोकने के लिए लगे हुए हैं नहीं मान रहे हैं कि चित्त नहीं रोकता है लेकिन वो रोक रहे हैं उसको तो ये विरोधाभास है तो उसी चीज़ को यहाँ बहुत सूक्ष्म रूप में है बौद्धों का यहाँ प्रतिष्ठान दिया हुआ है कि वो लोग भी क्या करते हैं चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं लेकिन सिद्धांत उनका जो है उसमें चित्त अनेकाग्र होता ही नहीं उनका बनता ही नहीं है यानी एक के बाद दूसरा चित्त होता है क्षणिक बाद में क्षणिक का मतलब हुआ पूर्व पर से जिसका संबंध नहीं होता है शून्य से उत्पन्न हुआ फिर शून्य हो गया फिर एक समाप्त हो गया फिर दूसरा उत्पन्न हुआ वो भी समाप्त हो गया फिर तीसरा उत्पन्न हुआ वो भी समाप्त हो गया यानी पूर्वापर का संबंध नहीं बनता है इसमें तो ऐसे करके हर एक चीज़ अंत में जा कर के समाप्त हो जाएगी जो चीज़ अभी बन रही है पिछली तो गई और वर्तमान में जो है इसका संबंध अगले से नहीं है ना पिछले से रहा और ये खत्म हो जाएगा फिर दूसरा आएगा तो इनकी मान्यता में ऐसी कि हर चीज़ लगातार प्रत्येक क्षण नई नई उत्पन्न हो रही है पुरानी चीज़ नष्ट हो गई फिर दूसरी नई होगी उत्पन्न अभी आप इतने बैठे हुए हैं सुबह से करोड़ों बार आप मर चुके हैं आ, ये अब जो है दिख रहा है हाँ ये बिल्कुल नया है तो ऐसे इनके उल्टे सीधे सिद्धांत सी हैं पिछले से कोई संबंध दिखाए बिना वर्तमान का फिर पूर्वा पर करने की जरूरत क्या है महात्मा बुद्ध के हैं थे नहीं।, नहीं लेकिन उनके अनुयायियों के हैं जो के शास्त्रों के यही सिद्धांत हैं वो बुद्ध के क्या थे तो पता नहीं नहीं ये छाने की बात बौद्ध बौद्ध कहते हैं जो बुद्धि को लेकर चलता है ये बुद्धों ने तो उस चीज को ले लिया है ये सिद्धांत तो पता नहीं कब से चल रहा है सांख्य दर्शन का जब आरंभ हुआ है तभी तो से चल रहा है बुद्धिवाद मतलब जो अनुभूति में केवल होता है एक है कि द्रव्य होता है सारा कुछ होता है उस द्रव्य से संबंधित ज्ञान उत्पन्न होता है तो जो केवे केवल ज्ञान ही मानता है सब कुछ उसको बौद्ध कहते हैं जो द्रव्य भी मानता वर्य होता है तो उस सिद्धांत को इनने पकड़ लिया तो इस कारण से ये भी बौद्ध हो गए हैं लेकिन इनका सिद्धांत बहुत पहले से चलता है क्षणिक बाध का या जो भी होगा सिद्धांत बहुत पहले से चल रहे हैं इसलिए ये नहीं है कि इसका खंडन किया इस बुद्ध के सिद्धांत का नहीं किया है ये यानी एक ही व्यक्ति जो समाधि लगा रहा है ना आप ही लगाएंगे तो आपकी ही बुद्धि बनेगी ऐसी सब कुछ लगेगा ज्ञान ही ज्ञान है कोई द्रव्य नहीं है ये स्थिति आती है ऐसी आंतरिक जब आंतरिक हो जाएंगे ना बहुत अधिक अभ्यास करते करते तो आपको हर चीज़ मतलब ज्ञान ही ज्ञान देखेगा कुछ नहीं लगेगा और कुछ है जो अनुभव हो रहा है वही है ये तो भीतर जो अनुभव कर रहा हूँ इससे कुछ नहीं है यही अद्वैत वालों का है वो भी कुछ नहीं मानते हैं ना एक ही चीज मानते हैं ज्ञान मात्र है मात चेतना मात्र है सब डिजाइनिंग में हर चीज़ को एक अंत में जाकर के एक ही चीज़ मान लेते हैं बस तो ये सभी के लिए होता है ये स्वाभाविक चीज़ है ये तो उसी का खंडन करना होता है इसलिए किसी व्यक्ति का नहीं है सिद्धांत ऐसा है ही ऐसा ही और उसको समझना पड़ता है फिर अपने को यहाँ व्यक्ति के नाम से अधिक समाज में प्रचलित हो गया तो इसलिए उसके नाम से वैसे नहीं है ये वैसे तो शाश्वत है ये तो उस सिद्धांत को नहीं मानना चाहिए नहीं उचित ठीक नहीं है वो उसको अब यहाँ बता रहे हैं कि यसे तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्ययमात्रम क्षणिकम चित्तम तस्य सर्वमेव तस्वितग्रेविप्त ये तु ये जिसके मत में तो प्रत्ययमात्र च चिंत ये जो चित्त है मन है ये क्या है केवल ज्ञान मात्र है और हाँ प्रत्यर्थ नियतम तो तो प्रति अर्थ से एक एक अर्थ के लिए एक एक रूप में नियत है हाँ एक एक अर्थ के लिए एक एक नियत चित्त है प्रत्यर्थ नियतम एक एक अर्थ के लिए एक एक अलग अलग नियत चित्त है जिसके मत में तस्ये, उसका तो सर्वमेव एव चित्तम एकाग्रम उसके तो जितने भी चित्त हैं सभी के सभी एकाग्री हैं नास्ती एवं है विक्षिप्तम क्योंकि चित्त विक्षिप्त तो वो कहते हैं न कि एक ही चित्त में अलग अलग विषय आते रहते हैं जब उसको कहते हैं विक्षिप्त और एक बार यदि एक ही विषय आ रहा है तो उसी का तो नाम तो समाहित है तो एक चित्त के लिए एक अर्थ है तो, तो एक से ही जुड़ा हुआ है फिर हाँ तो एकाग्र ही हो गया ना अनेकाग्र हुआ कहाँ विषयांतर ही नहीं बन रहा है तो इनका मतलब एक मत है कि विषय भी अलग अलग जो है ना उसके चित्त भी अलग अलग होते हैं यानी जो चीज़ उत्पन्न होता है जो चित्त उत्पन्न होता है वो अपना विषय को साथ लेके ही उत्पन्न होता है अलग से नहीं होता है जबकि सिद्धांत यह है कि चित्त यानी मन तो पहले से होता है वो एक और उसमें ही अलग अलग विषय जुड़ते रहते हैं तो उसके जुड़ने से उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है वैसा वैसा तो एक ही मन में एक ही चित्त में अनेक विषय जुड़ते हैं इस कारण से ये चित्त जो हो जाता है विक्षिप्त हो जाता है असमय अनेकाग्र हो जाता है तो उसको अन्य सभी विषयों से रोक के किसी एक के साथ जोड़ा जाता है ये एकाग्र करना होता है लेकिन वो मानता है कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ जो द्रव्य नहीं मानता है या जो क्षणिक वादी मानता है क्षणिक वादी दो को नहीं मान पाएगा एक साथ उसको एक साथ में एक ही चीज़ रहेगी तो एक होने के कारण चित्त द्वियात्मक होता है विषय भी रहना चाहिए और चित्त भी होना चाहिए तो इसलिए वो दोनों को संबद्ध मानता है तो संबद्ध स्थिति में अब अनेकाग्रता नहीं बनती है अनेकाग्र नहीं कहलेगा तो एकाग्र ही हो गया चित्त भी है उसके विषय भी हैं दोनों जुड़े हुए हैं तो अब एकाग्र अने, है से अनेकाग्र नहीं है वो तो सर्वे चित एकाग्री तो सारा का सारा उसका तो एकाग्र ही हो गया यदि दूसरा दूसरी बात वो कह रहे हैं यदि पुनः इदम सर्वत प्रत्याहृत एक अर्थ सदा एकाग्री ततो न प्रत्यर्थनीयत और कहते हैं कि चलो एक एक विषय के लिए एक एक चित्त तो नहीं है एक एक विषय हैं और एक एक चित्त कई हैं दोनों तो कई में से क्या करते हैं कि सारे में से चित्त को उखाड़ उखाड़ करके चित्त को एक तरफ कर दिया और विषय को एक तरफ कर लिया तो सर्वथा प्रत्याहरित, सभी से हटा करके एक अर्थ में जोड़ दिया सारे चित्तों को अर्थ एक कर दिया और उचित सारे अलग अलग जो भी वाले थे उन सब से हटा करके किसी एक अर्थ में जोड़ दिया लाके। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भी अब क्या होगा इसमें दोष क्या आ रहा है कि फिर एक एक विषय के लिए एक एक चित्त है ये सिद्धांत नहीं रहेगा क्योंकि उससे तो हट करके दूसरे में जुड़ता है ये हो गया क्योंकि एक अर्थ के लिए एक चित्त का मतलब उससे नहीं हटना चाहिए तभी तो नियत हुआ ना और हट के जब दूसरे में लगता है तो नियत कहाँ हुआ यानी जैसे कि पांच कमरे हैं पांच आदमी हैं तो उसने कहा एक एक आदमी के लिए एक कमरा है निश्चित कर दिया और फिर चार में से हटा करके एक कमरे में डाल दिया चार को पांच को अब एक कमरे में कर दिया तो अब एक एक के लिए एक, एक कमरा नियत है ऐसा हुआ का? अब नहीं हो सकता है ना या तो ये कहोग सबके लिए नहीं है तो अगर सबके लिए नहीं कहेंगे तो फिर एकाग्र नहीं बनता है एकाग्र होने के लिए था कि एक विषय के साथ चीज जुड़ना चाहिए तो पहले उसने मान लिया था कि एक एक व्यक्ति का एक एक कमरा है तो वो कहा कि फिर तो अव्यवस्थित ही नहीं है फिर तो है ही निश्चित फिर अनेकाग्र नहीं बनता है और अनेकाग्र बनाने के लिए फिर इसने कह दिया कि नहीं सबसे हटा करके एक में जोड़ देते हैं तो फिर अब एक नियत नहीं रहा तो दो सिद्धांत इसके खंडित हो जाते हैं इस तरह से हाँ हाँ विषय अधिक हो, हाँ, हो गए फिर उसके और चित एक हो गया या कई चित एक विषय में जुड़ा तो नियत नहीं रहा ना प्रत्यय प्रतिनियत कहा था तो वो प्रतिनियत नहीं रहा अब प्रतिय होगा तो अब क्या होगा ना कि फिर एक साथ दोनों नष्ट नहीं होंगे एक चित्त में जो एक साथ एक ही विषय दिखता है और उसके साथ नष्ट हो जाता है ये वो वाला नियम नहीं होगा उसके विषय नष्ट हो जाएंगे चित रह जाएगा वो विरोधाभास आएगा इसमें तो सर्वथा प्रत्यय है रहते चारों तरफ से इकट्ठा करके अगर समाहित किया जाता है एकाग्र किया जाता है उसको कहेंगे एकाग्र इति तो न फिर ये प्रत्यर्थ नियत नहीं रहेगा एक एक विषय के लिए एक एक चित नहीं कहा जाएगा और यो अपि सदृश प्रवाह मात्रे न चित्तम एकाग्रम मन्य तो अब तीसरा ये प्रकार बता रहा है कि एकाग्रता इसको नहीं कहेंगे इसको एकाग्रता कहेंगे सदृश प्रवाह ने लग गया एक चित्त में एक जैसा ज्ञान अलग अलग अलग अलग ज्ञान होने लग गए तो इसको कहेंगे चित्त का एकाग्र हो जाना तो अब कह रहे हैं कि सदृश प्रत्येक प्रवाहिना एक ही चित्त में एक ही जैसा प्रत्यय लगातार उत्पन्न होता है नष्ट होता जाता है इसको कहेंगे एकाग्र तो तस, मान्य तस् यदि एकाग्रता प्रवाह चित्तस्य धर्मः धर्म नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकवात् तो अब कहेंगे कि अलग अलग जो एक जैसा प्रवाह बना देना चित्त से इसको एकाग्र कहेंगे तो कह रहे हैं फिर वो एक चित्त नहीं रहा क्योंकि एक बार में नष्ट हुआ फिर दूसरा आके नष्ट हुआ फिर तीसरा आके वो तो कई हो गए फिर प्रवाह जो कई का बनता है ना एक में तो प्रवाह बनता नहीं है तो उसमें हो गया कि चित्त एक नहीं है फिर भी चित्त में एक सदृश धर्म यदि आ रहा है और नष्ट होना है दोनों को धर्म धर्मी को तो पहले तो प्रवाह नहीं बनेगा प्रवाह यदि बना रहे हैं तो एक नहीं रहेगा एक बार में एक नष्ट होता है दूसरे बार में दूसरा होता है तो इस तरह से अब हो गया कि फिर वो एक नहीं है चित्त वो प्रवाह हो गया अनेक हो गए सारे चित्त हो गए फिर तो उस स्थिति में फिर एकाग्रता नहीं बनेगी उसकी यद प्रवाह चितस्य चित्व तो चित्त के क्षणिक होने से वो प्रवाह भी उसका धर्म नहीं बनेगा अतः अथ और मान लो दूसरा प्रकार अथ प्रवाह अंश व वह प्रत्यक्ष स सर्वा सदृश प्रत्ययवाही वसदृश वा प्रत्ययवाही व वा प्रत्यर्थनीय तवाद एकाग्र वित्ती विक्षुप्त चित्ता अनुपत्ति तो करेंगे ये प्रवाह तो चलो नहीं है अलग अलग नहीं होते हैं किंतु उसी का एक अंश होता है प्रवाह चित्त का धर्म है यानी कि चित्त क्षणिक होता हुआ भी अपने ये जैसे ही प्रवाह छोड़ता, चित्त उत्पन्न कर देता है यानी वर्तमान जो चित्त है ये एक जो प्रत्यय उत्पन्न करेगा अगला वाला चित्त जो नया बनेगा वो भी ऐसा ही उत्पन्न कर देगा हाँ उस उसका मत है तीसरा जो फिर उत्पन्न एक फिर दूसरा नष्ट हो गया फिर तीसरा उत्पन्न आया तो इसका भी जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो पहले जैसे पिछले जैसा ही हो जाएगा हाँ ज्ञान उसका एक जैसे तो इसको एकाग्र कहेंगे कि ऐसे ही एकाग्र हो जाते हैं तो कह रहे हैं कि चाहे ठीक है अब उसमें चाहे फिर तो वो पिछली बात आ गई एक का अपना अपना एक ही हो गया ना दो तो रहा ही नहीं चाहे सदृश रहो चाहे विसदृश रहो लेकिन एक का प्रति तो एक ही है तो इसमें भी अनेकाग्रता तो बनी नहीं वो तो एकाग्रता ही रह गई तो एकाग्रता रह गई तो अभ्यास कैसे होगा वो तो कथन मात्र हो गया इसलिए सदृश प्रत्यवाही या विसदृश ये एक जैसा प्रत्यय करता है या अलग अलग वाला करता है प्रवाह हाँ प्रति मानी ज्ञान तो प्रवाह में चाहे जैसा ही करे लेकिन एक का एक तो रह गया हो तो इस कारण से क्या हुआ फिर ये बीती विक्षिप्त चित्ता अनुपत्ति तो विक्षिप्त सिद्ध ही नहीं हुआ है यानी चित्त एक विषय अनेक ये हो ही नहीं रहा है फिर एक का एक ही रह गया फिर भी तो इस कारण से विक्षेप उसका सिद्ध नहीं होता है तो जब विक्षेप ही सिद्ध नहीं हुआ तो अभ्यास क्यों करें उसके लिए तो ये है नी? जो क्षणिक वादी हैं ये बहुत आदि में उनका ध्यान अभ्यास बनता ही नहीं है इसलिए करेंगे एकाग्र तो है ही वो पहले से अब क्या करेंगे उसको एकाग्र क्योंकि एक के में एक ही जान होता है दूसरा होता ही नहीं है तो एकाग्री है तो इस तरह से यानी ध्यान करना और कराना नहीं बनता है उनका करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनका गलत है वो और दूसरा है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ खत्म हो जाएगा अंत में तो उसका है कि अब जो कर रहा है वो तो अभी खत्म हो गया वो खत्म होने की प्रतीक्षा किसका करेगा क्षणिक बात अगर मानते हैं तो जो अभी अभ्यास कर रहा है ना वो तो इसी क्षण में चला गया ना अगले क्षण के लिए बचता कहाँ है तो जब बचता ही नहीं तो अभ्यास करके क्या करेगा वो सात दिन के शिविर में वो तो पहले दिन मर गया तो छह दिन का पैसा कहाँ जाएगा उसका किसके लिए लगाया वो बनता ही नहीं है कुछ तो इस तरह से दोष आपत्ति आ जाती है कि यानी विक्षिप्त चित्त बनता ही नहीं है जिसके लिए तुम अभ्यास सिखा रहे हो वही नहीं हो रहा है तुम्हारा तस्माद एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तमिति इसलिए यही मानना ठीक है कि चित्त एक ही है और अनेक अर्थों के लिए होता है वो अनेक अर्थ के साथ उसका संबंध होता है और उसमें किसी एक के साथ उसको फिर अनियत के साथ नहीं हो, हो जाना संबंध ये उसकी एकाग्रता होती है यदि ज चित न एके न अनविता स्वभाव में अन्विता स्वभाव बिन्ना प्रत्यय जो एक दूसरे से संबद्ध नहीं है अनवित माने संबद्ध अन्वित माने असंबद्ध जिसका आपस में संबंध नहीं है ऐसे स्वाभाविक स्वभाव भिन्ना स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रत्यय ज्ञान जायरन उत्पन्न होवे अथ कथम अन्य प्रत्यय अन्य प्रत्यय दृष्टि से अन्य स्मृदा भवे का मान लिया थोड़ी देर के लिए कि एक ही में असंबद्ध अगर ज्ञान उत्पन्न होते हैं पिछले के सही नहीं अतीत वाला जो अभी जो क्षणिक वाला अतीत क्षण में गया वर्तमान में जो अभी है इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है ऐसा यदि मान लो क्योंकि ऐसे ही मानना पड़ेगा वस्तुतः तो, तो जो वर्तमान है पिछला तो है ही नहीं अब तो नहीं होने से संबंध तो बनेगा ही नहीं एक का एक ही है अगला अभी हुआ नहीं पिछला रहा नहीं तो अब दोनों को जोड़ेंगे कैसे तो इस कारण से उसमें अननवित ही स्थितियाँ बनती है, अनविध बनती नहीं है हाँ यानी दो चित्तों का बनता ही नहीं जोड़ी नहीं बनता है तो उसमें अब कह रहे हैं कि यदि एक ही चित्त के साथ असंबद्ध प्रत्यय उत्पन्न होते ऐसा कहो तो क्या होगा इसमें भी दोष होता है मान लिया थोड़ी देर के ऐसे तो होता नहीं है फिर भी अगर मान लेते हैं तो क्या हो गया अन्य प्रत्येदिष्ट से अन्य स्मरता यानी पिछले अतीत ने जित चित्त ने जो अनुभव किया था उसका स्मरण करने वाला वर्तमान वाला हो जाएगा अगर दोनों का जोड़ होता है ना हाँ प्रतिविज्ञ्या नहीं होनी चाहिए और होती है तो दूसरी का देखा हुआ दूसरा स्मरण कर रहा है जो कि होता नहीं है अगर पहले चित्त वाले विषय को अगला चित्त अनुभव कर लेता है तो या तो तुम इनमें संबंध मानो संबंध मानो तो क्षणिकता नहीं रहेगी और क्षणिक चनिक, हाँ क्षनिकता नहीं मानते हो तो अलग अलग चित्त मानने पर एक चित्त के अनुभूति को दूसरा अनुभव कर रहा है तो क्योंकि स्मरण में ऐसा होता नहीं है जो देखता है वो स्मरण करता है लेकिन यहाँ दूसरी की स्मृतियाँ करा रहा है वर्तमान वाला चित्त पिछले विषय को अगर दिखा रहा है तो दृष्टा कोई है ना पहले जो अनुभव किया था उसकी स्मृति वर्तमान वाले को हो रही है क्योंकि स्मृतियाँ हर समय अतीत की होती है तो जिस देखा था वो तो कोई और था अब जो स्मरण कर रहा है ये कोई और है तो दूसरे के देखे हुए का दूसरा स्मरण कर रहा है ये बन जाएगा जबकि ऐसा होता नहीं है दूसरे के देखे की स्मृति दूसरे को नहीं होती है यानी एक के देखे हुए का दूसरा भोग नहीं कर सकता ये नियम होता है स्मृता भवे अन्य प्रत्ययोपचित कर्माशय से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवे तो इस प्रकार से क्या होगा कि संग्रह तो किसी ने किया उस चित्त का और भोग कोई और का हो रहा है कर्म किसी ने किया भोग कोई और करने लग गया तो ये तो दो सिद्धांत दोष है जिस चित्त ने कर्म किया है वही चित्त भोगता है दूसरा नहीं भोग सकता उसको तो ये भी दोष आ जाएगा अगर इस तरह से मानते हो तो, तो उपचितस्य संग्रहित से एक के द्वारा संग्रहित किए जो अनुभव था ना उसका स्मरण दूसरा यानी भोग रहा है दूसरा ज्ञान कर रहा है इकट्ठा तो किसी ने किया जान किसी को हो रहा है निपूर्व चित्त ने, चित ने इकट्ठा किया था उसको और वो मर गया समाप्त हो गया लेकिन उसकी स्मृति अब वाले को हो रही है तो दूसरे के संचय को दूसरा भोग रहा है ना ये तो होता नहीं है अनुचित है ये होना नहीं चाहिए एक ही चित्त स्मृति आर में उसी चित्त से हुआ करती है जिसने देखा है उसी को होती है इसलिए अब कह रहे हैं समाधान ये है कर रहे हैं कि कथंचित मानम अभी एक तुम चाहे किसी भी तरह से समाधान कर लो कथंचित अभी किसी भी तरह से मानम समाधान किया जाता हुआ यह प्रसंग जो है गोमय पाषीय न्यायम आक्षिपति गोबर और खील गोमे पासी न्याय को अतिक्रमण करता है यानी ये भी गाय का ही है गोबर और खीर भी गाय के ही दूध का है तो इसलिए एक ही है दोनों और क्या अलग अलग माने की क्या जरूरत है यानी उसने कहा कि भाई उसने इकट्ठा किया है उसे क्या अंतर होता है और ये भोग रहा है तो इसमें दोनों में क्या है वो भी चित्त था ये भी चित्त है दोनों चित्त के ही तो भोग हैं ना वो तो उसको कह रहा है कि ये भी गाय का गोबर है और ये भी गाय का दूध है दोनों को एक ही मान लो ना फिर अलग अलग मानने की क्या ज़रूरत है नहीं खीर और गोबर एक ही साथ मान लो दोनों गाय का है वैसे ही उस चित्त का मान लो है चित्त का ही दोनों चाहे उसके है चाहे इसके है इसमें क्या अंतर आता है अगर ये अंतर यहाँ नहीं वहाँ नहीं आता है तो यह भी आना चाहिए गोबर और उसका खीर इन दोनों में भी, भी अंतर नहीं करना चाहिए फिर तो यहाँ तो नहीं कर सकते तो इसलिए कह रहे हैं कि वो तुम्हारे सिद्धांत जो है किसी तरह से भी सिद्ध नहीं होता है वो नहीं मानने की चीजें है क्षणिकवाद वाला किंच और भी दूसरा दोष स्वानुभवा स्वानुभव अपन स्वात्मानुभव स्वात्मा अनु स्वात्मानु स्वानुभवापहनव चित्त से अन्य प्राप्त होती चित्त को अगर अलग अलग मानते हैं यानी दो या तीन कितने भी मन मान लेंगे, हैं चित्त मान लेते हैं तो इससे क्या होता है एक स्व अपनी अनुभूतियों का भी लोप प्राप्त होता है यानी ये जो कहा जाता है कि यदम द्राक्षम तत् स्पृशा यक्ष तत् पशा अहमति प्रत्यय सर्वस्व प्रत्यक्ष भेदे सती प्रत्ययनी अभेदे उपस्थित ये जो होता है कि यद अहम अत्राक्षम जो मैंने देखा तत्स्पृशा में उसी को छू रहा हूँ जैसे पुस्तक है दूर से देखिए ये पुस्तक है देख रहे हैं अब छू रहे हैं तो इसमें यही लगता है ना जिसको देखा था उसी को छू रहा हूँ और इसी तरह से जिसको छू रहाँ उसी को देखा तो इसमें ऐसे ही होता है कि जिसको देखा उसी को छू रहाँ जिसको छू रहाँ उसी को देखा था यानी ये अपनी अनुभूति यही कहती है हर समय स्मृति में यही होता है ना कि मैं नहीं देखा था उसी को देखा था ये तो वही है तो ये वही है वाली जो स्थिति अनुभूति उत्पन्न होती है वो एक में होती है तो चित्त को यदि अलग अलग मान लेंगे क्षणिक मान लेंगे तो क्या होगा ऐसा नहीं हो पाएगा स्मृति जो हुआ करती है कि मैंने देखा उसको छूने की नहीं होगी क्योंकि छूने वाला दूसरा हो जाएगा देखने वाला दूसरा हो जाएगा क्योंकि छूने का क्षण और देखने का क्षण दोनों अलग अलग है जिस क्षण में छू रहा है उसमें देख नहीं रहा है जिसमें देख रहा है वो छू नहीं रहा है वो तो एक क्षण में एक ही बचता है तो ये कैसे कह पाएगा कि जो छूआ था जिसने छूआ वही देख रहा हूँ वही नहीं पाएगा लेकिन ये होता है तो ये जो अपना प्रत्यक्ष अनुभव है कि पीछे मैंने छूआ था अब देख रहा हूँ या पीछे मैंने देखा था अब छू रहा हूँ ये जो अनुभूति होती है ये नहीं हो पाएगी अगर अलग अलग मान लिया जाए तो क्षणिक मानने पर ये स्थिति नहीं होगी पश्च्यामी इत प्रत्य सर्वस्व प्रत्ययनी भेद से थी सभी प्रत्ययों के भेद होने पर भी यानी ये अलग है, अलग है। कितने कई चीज़ें देख लिया देखने के बाद भी होता है कि उसको भी मैंने देखा उसको भी मैंने देखा उसको भी मैंने देखा बचपन से लेकर अभी तक पता नहीं कितने देखे इतनी सारी स्मृतियाँ हैं पर सभी के साथ यही लगता है कि मैंने देखा था नहीं बदल रहा है ये देखने वाला कोई था अब मैं कोई हूँ ऐसा कभी नहीं लगता है जन्म से लेकर अभी तक एक प्रत्यय चला आ रहा है मैं नहीं मैं नहीं मैंने ही देखा मुझे हुआ है तो ये कह रहे हैं कि प्रत्ययनी सर्वस्य प्रत्यय से सभी प्रत्ययों के अलग अलग होने पर भी प्रत्ययनी यानी जिसमें प्रत्यय है ज्याता में अभेदेन उपस्थित अभेद रूप से ये उपस्थित रहता है एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा अहम प्रत्यय ये जो मैं हूँ या मैंने ही देखा था एक विषय वाला एक विषय प्रत्य एक प्रत्यय विषय एक ही ज्ञान का विषय है यह अभेद अभेद प्रत्यय अभिन प्रत्यय क्या अहम प्रत्यय मैं हूँ ये जो ज्ञान है न कथ कथ अत्य भिन्नसु चितु वर्तमान साम प्रत्ययीन आश्रिए प्रत्ययीन तो इस प्रकार से कथम अत्य भिन्नसु अगर चित अगरचित्त को अलग अलग मान लिया जाता है तो इतने चित्तों के भिन्न भिन्न होने पर सामान्य एकम प्रत्यनियम आश्रय सामान्य रूप से एक ही प्रत्ययता के आश्रय से ये कैसे हो पाएगा एक ही प्रत्यय का ज्ञाता का आश्रय कैसे लेंगे ये प्रत्यय सामान्य एकम प्रत्यनियम आश्रय एक ही ज्ञाता का आश्रय कैसे लेंगे ये अलग अलग होते हुए अयम् अभेद प्रत्यय स्वानुभव स्वाभव्य ग्रह्य ग्राह्य अयम अभेदात्मा अहमद्ति प्रत्यय तो मैं हूँ यह जो अनुभूति है ये क्या है स्वानुभव ग्राह्य अपने आप को प्रत्यक्ष होता है किसी और को नहीं लग रहा है कि मैं ही हूँ स्वयं को ही लग रहा है तो दूसरा यदि होता तो फिर क्या होना चाहिए था कि मैंने देखा ये नहीं लगना चाहिए था लेकिन यही लग रहा है कि बचपन से अब तक मेरे में अंतर नहीं आया है इसका मतलब है कि ये जो अनुभूति हो रही है किसी एक प्रत्ययनी के आश्रित है एक ही जाता के आश्रित है दो के नहीं हैं न प्रत्यक्षस्य से महात्म्य अभिभूयते तो ये जो प्रत्यक्ष का महात्म्य है यानी ये जो लग रहा है कि मैं हूँ ये साक्षात अपना प्रत्यय है इसका प्रमाणांतरे दूसरे प्रमाण से अनुमान से शब्द से क्या हो सकता है खंडन नहीं होगा न च प्रत्यक्ष महात्म्य अभिभूयते इस प्रत्यक्ष का जो महात्म्य है दूसरे प्रमाण से दबता नहीं है ये हट नहीं सकता है प्रमाणांतरम च प्रत्यक्षण एव व्यवहारम लगते जबकि दूसरे प्रमाण वो भी क्या होते हैं कि इसी प्रत्यक्ष के आश्रय से ही अपना व्यवहार कर पाते हैं यानी अनुमान भी जो चलता है शब्द भी जो चलता है उसके पहले क्या होता है प्रत्यक्ष ही रहता है नि बिना प्रत्यक्ष के और कोई प्रमाण होगा ही यानी हर जो भी अनुमान लगा रहा है पहले प्रत्यक्ष किया है या जो बोल रहा है उसने पहले प्रत्यक्ष कर रखा है तभी बोलेगा तो इस कारण से जितने भी अनुमान आगे के चलते हैं वो भी प्रत्यक्ष पूर्वक ही चलते हैं इसलिए प्रत्यक्ष को तो किसी तरह से हटा ही नहीं सकते और ये प्रत्यक्ष का विषय कि इसलिए ये हटेगा ही नहीं व्यवहारम लबते तस्मात् एकम अनेक अर्थम अवस्थितम चित्त अवस्थितम चित्तम इसलिए अनेक अर्थों के लिए एक ही अव्यवस्थित चित्त है ऐसा मान लेना चाहिए ऐसा मानने पर क्या हो जाएगा अब अभ्यास करना सार्थक हो जाएगा यदि ये सिद्धांत नहीं मानते हैं तो अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं तो जितने भी होते हैं ये चाहे विपसने वाले विशेष करके आजकल के यही रहते हैं इनका ये सिद्धांत होता है कि ध्यान करते रहो करते रहो एक एक करके सब नष्ट हो रहा है उसमें फिर यही दोष आता है कि एक एक करके कौन नष्ट हो रहा है जो आया था वही हो रहा है फिर दूसरा बन जाता है कैसे उसके जैसे तो वो फिर यही बताते हैं कि पिछले के साथ अगले का संबंध हो जाता है जो नष्ट हुआ अतीत वाला उसका वर्तमान के साथ संबंध हो जाता है तो उसमें फिर यही दोष आएगा कि वो नष्ट होता है तो इसके साथ जुड़ के नष्ट होता है यानी अपनी बुद्धि अगले वाले को दे के मरता है या बिना दिए मर जाता है तो दे के मरता है तो एक साथ यानी क्रम से नहीं हुआ फिर तो एक साथ दो हो ही गए कि देना लेना कब होगा हाँ तो एक नष्ट होने के बाद दूसरा उत्पन्न होता है ये नहीं होगा फिर तो यहाँ फिर नियम ये नहीं बनेगा कि एक क्षण में सारा नष्ट होता है ऐसा नहीं बनेगा सिद्धांत यानी कि हर चीज़ नई नई होती जा रही है ये वैदिक सिद्धांत भी है जैसे संसार जो है ना निरंतर शरीर निरंतर ब, अ, बदल रहा है ये ठीक है लेकिन दोनों में भेद इतना ही है कि हम जो मानते हैं बदलना उसमें कुछ पहले रहता है सारे नहीं बदलते एक साथ जैसे चार खम्बे पर कोई चीज़ खड़ी है ना तो अब चारों खम्बा इसका बदलना है तो कैसे करके बदलेंगे अब एक हटा करके उसको लगा देंगे फिर तीन का तीन रह जाएगा फिर दूसरा हटा करके लगा देंगे तो इस तरह से ये गिरेगा नहीं एक साथ हटाएंगे तो, तो गिर जाएगा वो तो परिवर्तन भी हो जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं ये तो ऐसे ही होते हैं जो एक अवयवी होता है उसके सारे अवयव एक साथ नहीं हटते शरीर बदलता है लेकिन एक दिन का भोजन करने से जितने अवयव बनते हैं वो सारे शरीर में एक साथ नहीं लगते कुछ ही अवयव हटते हैं इसके और कुछ जुड़ते हैं तो आज कुछ जुड़ा कल कुछ जुड़ा पिछला वाला फिर भी बचा रहता है ऐसे परिवर्तन भी होता जाता है और यानी अनित्यता भी बनी जाती है परिवर्तन भी होता रहता है लेकिन एक ही साथ सारा होता हो शरीर नष्ट ऐसा नहीं होता है तो अवयव के स्थान में अवयवी अब दूसरे अवयव आते रहते हैं ऐसा संसार में होता रहता है तो क्षणिकता इसको ही कहते हैं बस हाँ यानी उसमें क्या हुआ ना केवल जो ज्ञान उत्पन्न होता है बुद्धि उत्पन्न होती है वो एक के बाद दूसरी होती रहती है लेकिन उसके विषय तो नष्ट नहीं होंगे ना फिर विषय यदि बना हुआ है तो तो बुद्धि बनती रहेगी फिर विषय तो खत्म नहीं होगा यानी विषय सारे हटेंगे नहीं संसार तो रहेगा ही इसको कैसे हटाएँगे इसलिए यानी एक एक के बाद ख़त्म होती जाती है इस नियम से नहीं होगा चित्त एकाग्रह ये मिथ्या है ये यथार्थ है इसी से होगा फिर यह अनित सूची जो वाला है ना नियम उसी से होगा एकाग्रह एक एक करके ये खत्म हो जाएगा तो, तो मानना हो गया बाहर तो खत्म होगा या नहीं शरीर के विषय में मानते रह गए एक एक करके हो गया खत्म तो क्या ये खत्म हो जाएगा शरीर तो फिर भी, भी रह गया और मान लो खत्म हो जाए तो फिर क्या सोचेंगे आप इसलिए यही मानना पड़ेगा कि इससे संबद्ध बुद्धि जो होती है वो पदार्थ नित्य भी हैं अनित्य भी हैं दोनों तरह के होते हैं तो नित्य के रूप में बुद्धि बना लेनी होगी वो वाली बुद्धि रखनी पड़ेगी अनित्य वाली बुद्धि हटा देनी पड़ेगी जो ईश्वर जी प्रकृति हैं अंतिम तत्व हैं वो नित्य हैं वो बुद्धि रखनी चाहिए संसार के विषय में अनित्य है ये बुद्धि रखनी चाहिए ये लाना है वहाँ तो तो तो तो बस इतना ही है यहाँ पे शुरू में तो इतने ही सूत्रार जो है ना बस एक ही पंक्ति में खत्म हो गया लेकिन अभ्यास के बारे में जो दोष होता है उसको यहाँ दिखाना था हाँ ये भी हो सकता है नहीं तो दूसरा है कि अपने को ही ऐसा होता है अंदर केवल जानी जानी की स्थिति बन जाती है ना ये अद्वैतवाद आदि कहाँ कहाँ से चला है ये शंकर से नहीं चला है जो समाधि लगाना शुरू करता है ना ध्यान करना शुरू करता है उसकी बाईवृत्तियाँ धीरे धीरे बंद हो जाती है बंद होने के बाद ज्ञानात्मक स्थिति बन जाती है केवल ज्ञान प्रदान हो जाता है तो उस ज्ञान में सब कुछ ज्ञान लगता है मैं भी ज्ञान ही हूँ अंदर मान ली आप कर रहे हैं ध्यान दो तो और क्या बचता है ज्ञान ही बचता है ना केवल गाय का भी है क्या ज्ञान है हमको घर का भी अपने ज्ञान ही है शरीर का भी अपने पास ज्ञान ही आत्मा में और क्या रहता है द्रव्य तो नहीं रहता है कोई ज्ञान ही रहता है ना वही ज्ञान द्रव्यात्मक रूप में रहता है तो जब द्रव्यात्मक से संबंध तोड़ देता है वो अधिक करते करते टूट जाता है संबंध तो उस स्थिति में केवल ज्ञान ही ज्ञान दिखने लग जाता है तो उसमें कहता है ये सब झूठा है कुछ नहीं है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यानी ये सब झूठ है कुछ नहीं है द्रव्य होता ही नहीं वस्तुता तो तो तो अपने को लग रहा है वहाँ प्रतीति होती है केवल तो उस अवस्था में इस व्यक्ति को जो अनुभूति आती है ना उसको सिद्धांत बना लिया उसने और अधिक मतलब इसका समाधान नहीं किया उससे आगे अपनी अनुभूति को ठीक नहीं कर पाया उसने प्रमाण से कि सब कुछ अगर ज्ञान होता है तो जिससे मेरा नहीं है अभी जिनका वो भी चीज़ तो है ना अभी क्योंकि आँख खोलने पर जो चीज़ एक दिख गई इतनी बड़ी गाय दिख गई तो पहले तो नहीं थी हमारे मन में तो अभी इतनी छोटी सी गाय थी वो अंदर और यहाँ बड़ी दिख रही है वो तो एक क्षण में इतनी बड़ी कैसे हो गई या अंदर देख रहे थे कि ये तो सुम बैठी पड़ी है और ये तो खा रही है अभी ये एकाएकैसे भेद हो गया तो द्रव्य के साथ नहीं एक ही क्षण में अवस्था भेद देखा जाता है उससे पता लगता है कि ये ज्ञान की स्थिति अलग होती है द्रव्य इससे अलग होता है कोई चीज़ एक ही क्षण में उत्पन्न तो होगी नहीं यहाँ एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट भी कर देते हैं किसी चीज़ को भी बना लो कुछ भी एक क्षण में सब बन जाता है लेकिन बाहर बनता कहाँ है द्रव्य के साथ ऐसा तो नहीं होता है ना तो इससे होता है कि नहीं द्रव्य की अपनी स्थिति है जान की अपनी स्थिति है इसलिए दोनों एक नहीं है ऐसे करके वहाँ समाधान फिर करना पड़ता है तो ऐसे अपनी अनुभूति को शुद्ध करना होता है वो नहीं करते हैं तो फिर ऐसे चल जाएगा मानते होंगे जो पहले जो भी सुन लिया हो तो वही मान के चलता है लेकिन नहीं मानने पर भी ना इस तरह से व्यक्ति जब अधिक अभ्यास करेगा तो उसकी बाह्य बुद्धि बंद होती है पहले ज्ञानात्मक हो जाता है वो अभी आएगा इसमें शब्दार्थ ज्ञान हो शब्द और ज्ञान तीन होते हैं एक तो बोल रहे हैं ये शब्द है फिर इससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो अलग चीज़ है और अर्थ इसका अलग है तीन होते हैं लेकिन पहले एक ही बासित होते हैं गाय ले आओ ये बोला तो अब क्या हुआ यहाँ केवल जान ही है ना, लेकिन ले भी आया वहाँ से उठा के ले आते हैं जट, रोटी ले आओ बोलते हैं अब यहाँ क्या है लेकिन वो जब वास्तविक रोटी ही दिख रही है ना? जब रोटी ले आओ कहते हैं तो सुनने वालों को क्या लगता है इसने बोला मात्र है उसी रोटी को उठाने का यही होता है ना तो ज्ञान और अर्थ यहाँ मिला हुआ है शब्द भी मिला हुआ है बोलने से समय ही हुआ है तीनों तो शब्द अर्थ ज्ञान पहले क्या होते हैं घुले मिले रहते हैं समाधि में फिर इसको बिन बिन करना होता है तो ऐसे सारे काम करने पड़ते हैं उसमें तब जाकर के अंतिम स्पष्ट होता है हाँ शब्द अलग है ये समझना पड़ता है ज्ञान जो मुझे हो रहा है ये अलग है ये जानना पड़ता है अर्थ इससे अलग है ये भी जानना पड़ता है जो सभी निवित का बनेगी ना समापत्ति उसमें ये तीनों अलग होते हैं सवितरका में जुड़े रहते हैं निर्वितरका में जा कर के फिर अलग अलग हो जाते हैं ये ऐसे तत्व तो ज्ञान करना होता है आगे आ जाएगा ये Oh